ये ऐसे हमारे महाप्रभु के पार्षद थे तुम्हारा वशुदेव दत्त वासुदेव दत्त प्रहलाद के अवतार एक दिन महाप्रभु से कर, कह रहे हैं प्रभु आपसे एक प्रार्थना है बता बता वसुदेव तुमको अदयो तो हमारे कुछ है नहीं तो कहते हैं प्रभु आपसे हम कभी तो कुछ मांगे नहीं आज आपसे कुछ मांगना चाहते हैं आपको देना पड़ेगा आपसे एक बार प्रार्थना करते हैं अरे इतना निष्किंचन भक्त कभी किसी से कुछ मांगा नहीं मांगता नहीं भक्त के एक विशेष गुण है अपरिग्रह एक संत के गुण है ये संत के विशेष गुण अपरिग्रह माने किसी से हाथ पसारते नहीं ये संत का एक विशेष गुण कितना भी जरूरत हो हाथ पसारेगा नहीं हमारी ये जरूरत है तुम हमको ये दो वो कष्ट को सहन कर लेंगे फिर भी किसी से हाथ पसारेंगे नहीं विजय कृष्ण गोस्वामी इतने बड़े संत थे उनके कितना शिष्य था एक बार वो तो अजाचक वृत्ति किसी से मेहलाभ संतुष्ट दंधाती कृत्या जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट हो दंधातीत हर्ष विषाद मान अपमान श्रीतृष्ण सुख दुख लाभ हानि इसमें समुचितता ये संत के एक लक्षण है ये तो एक शरीर धर्मी प्राणी मात्री सबके लिए ही ये दंध सहन करना जरूरी है उनके आता है हर जीवन में हर्ष विषाल मान अपमान लाभ हानि सुख दुख ठंडी गर्मी ये दंध है लेकिन संत जो है वो विचली नहीं होते हैं वो सहन कर लेते हैं साधारण मनुष्य सहन नहीं कर पाते हैं ए, ए, ए, ये विशेषता है संत में है ना संत में ये विशेषता तो मांगते नहीं कुछ एक संत अनपेक्षा मच्चित अपशानता समदर्शीन निर्ममा निरंकार निर्दान दिग्रह निष्परिग्रह माने परिग्रह शून्य दान हाथ पछारते नहीं परिग्रह भगवान कहते हैं मेरा भक्त हो करके मनुष्य का करे आशा क्या है उसकी विश्वास मेरा भक्त मेरा आशा करेंगे क्या मिला नहीं मिला तुम हमारे आशा लेकर बैठे रहो हम तुम्हारे क्या देना है क्या नहीं देना वो तो हम चिंता करेंगे इसके लिए तुमको चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है अनन्नश्चिंतन तमंग जी जना पर जुभा सत्य तेषांग नित्याभिजुग तनंग जुगम बम वम ये सत्य है ये बहुत सारे घटना है भक्त जीवन चरित में बहुत सारे ऐसे घटना देखने में आता है मैं अपने क्षूद्र जीवन में भी ऐसे कुछ उपलब्धि कराए हैं वास्तव सत्य है लेकिन मेरे आशा लेकर के मेरे तरफ जो देखते रहते हैं जगत के तरफ नहीं मेरा भक्त मेरा ही आशा करेंगे वो जगत का पास जाता है कोई शेट के पास जाता है तो बोलते उसका विश्वास नहीं कल हमको भी छोड़ सकता है वो वो हमारा है नहीं विश्वास है नहीं इसका मतलब ये नहीं जो भजन करने आए हैं वो हर तरह से संपन्न रहेंगे कोई दुख नहीं कोई दारिद्री नहीं कोई संताप नहीं कोई आदि नहीं व्याधि नहीं उपाधि नहीं आ, हर स्थिति में अच्छा अनुकूल परिस्थिति ऐसा थोड़ी होता है भक्तों के लिए तो और कठिनाई का सामना करना पड़ता है ये तो भक्त में विशेषता शंसारी लोग संभाल नहीं पाते भक्त कैसे नहीं उसको संभाल लेते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो अनुकूलता देखते हैं जो अनुकूल है ये हमारे लिए अनुकूल है प्रभु जो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए हमारे मंगल के लिए ऐसे जान के संतोष धारण करते हैं विपत्ति में संपत्ति देखते हैं और संपत्ति में विपत्ति देखते हैं ये संत का लक्षण संपत्ति माने मनुष्य जीवन में क्या चाहिए धन चाहिए सुख चाहिए शांति चाहिए स्त्री कुटुंब परिवार सबके सुख समृद्धि चाहिए है ना मान प्रतिष्ठा ये चाहते हैं हमको सब माने गिने चुने धन चाहिए बहुत धन आएगा बहुत है ना बहुत सम्मान करेंगे लोग इज्जत करेंगे लेकिन ये जो वस्तु है जो भगवत भक्त है वो विपत्ति देखते हैं धन संपत्ति ए, मान प्रतिष्ठा लोभ लालसा ये देखकर घबरा घा, जाते हैं ये तो माया हमको फसा देंगे हे रात हमको रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, करो। भयंकर वो विपत्ति में भय नहीं दिखता है उसको संपत्ति में जो साधक साधारण जीवन में जो संपत्ति जो वस्तु के आशा लेकर संसारी लोग घूमते हैं ऐसे वस्तु मिलने से वो घबरा जाते हैं ये हमको क्यों बोलते हैं ये हमको फंसा लेगा हमको भगवान चरण से मन को हटा करके हमको संसार की तरफ ले जाएगा भय पाते हैं ये ये विषय जो भी भोग पदार्थ है जो संसार के लिए जो अनुकूल वस्तु पदार्थ है ये सब वस्तु साधक के लिए भीति का कारण होता है हे प्रभु हमको बचाओ बचाओ बचाओ ए, कोई सम्मान करते इज्जत करते हैं मान प्रतिष्ठा तो घबरा जाते हैं ए, क्या माया हमको माया घेर रहा है बचाओ अमंगल दिखते हैं अमंग, अमंगल का सूचना है मंगल में अमंगल दिखते हैं माने संपत्ति में विपत्ति देखते हैं और विपत्ति में संपत्ति देखते हैं जब विपत्ति आती है आदि तूफान दुख दरिद्री नाना प्रकार तो देखते हैं वो प्रभु की कृपा हमारे संसार से हमारे माया मोह से मुक्त करने के लिए प्रभु इस तरह से हमको कृपा कर रहे हैं आ ah, प्रभु कितना कोरोनामय है नामदेव का झोपड़ी में आग लग गया प्रभु ने सोचा देखे ये कैसे भक्त है झोपड़ी में आग लग गया आ नामदेव बाहर आके नाचना शुरू किए हैं नचना शुरू किए हैं आह ah, प्रभु के कितने कोरोना देखो हमारा झोपड़ी में हमारा मोह हो सकता है झोपड़ी जो, के प्रति भी एक ममता हो सकता है ना जहां रहो स्थान के प्रति झोपड़ी में रहो कहीं रहो उसके प्रति एक मोह हो जाता है ममता हो जाता है ममत्व ये मेरा है घर छोड़ के आया है फिर घर के लिए चिंता तो देखो भक्त तो घबरा जाती है वक्त तो विपत्ति में संपत्ति देखते हैं आह प्रभु के कितना करुणा हमारे भीतर जो ममत्व तो बोध है हमारे संसार के प्रति जो किंचित मात्रा आसक्ति है वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे जो लालसा है उसको छुराने के लिए हमारे झोंपड़ी में आग लगा दिया प्रभु की इच्छा आह आह कितनी करुणा आह जय जय प्रभु ए, अपने जो जो लोटा सोटा जो भी, भी, भी प्रभु ये भी बंधन का कारण है ले लो है लोटा छोटा कोरुआ कम ऐसा तो कुछ है नहीं साधु के पास प्रभू ये भी ये भी बंधन का कारण है एक बादा। हमारे एक बाबा था जगदानंद बाबा हम और बाबा रहते थे अस्से पैंतीस चालीस साल पहले भानुघोर में रहते थे भानुघोर में रहते थे पैंतीस चालीस साल पहले एक बुढा बाबा था नब्बे साल उम्र उस समय हमारे साथ एक साथ रहे दोनों एक साथ माधुगरी करते थे दोनों एक साथ खाते थे झोंपड़ी में परे रहते थे बड़ा त्यागी व्यक्ति वो भी व्यक्ति हम भी ऐसे ही थे लेकिन हम प्रपंची हो गए वो तो चले गए एक दिन हमको शरीर त्यागने के पहले घर में तो कुछ आया नहीं कोई देने वाला भी नहीं कोई शेठ तो भूल से भी कोई झाँकता भी नहीं था देने वाला तो बहुत दूर की बात है अगरबत्ती मिलना बहुत कठिन हो जाता था हमको कहते हैं दादा एक दिन कहा एक तो ये लेके आया लेके आया है जो वृद्ध भाता सरकार देते हैं किसी ने कह दिया आपको उम्र होगी ना सरकार की तरफ से वृद्ध भाता आपको मिल जाएगा आ, आपको जो छोटा मोटा जो वस्तु है मैसी अगरबत्ती आदि है जो भी आ, इसके लिए तो आपका काम में आ जाएगा हमको ले आया दादा ये तो वृद्ध भाता मिल जाएगा सरकार शार, की तरफ से दिए रहे हैं हर बात में हमको पूछते थे बाबा ये ले लू उसको तुम क्या कहते हो हमने तो खूब फटकारा बुढा तुम्हारा मरने का समय आया अभी सरकारी राजन न खाओ खाओगे खाने का मन हुआ राजन न खाओगे, इतने दिन बिता दिया और अभी अंतिम समय तुम राजन राज खाके मरोगे? क्या ये नहीं होने से तुम्हारा नहीं चलेगा इतना दिन चल के आया है अब नहीं चलेगा दादा तुमने ठीक कहा ठीक कहा हमको कोई ऐसा बोला नहीं कोई समझाया नहीं हमारे सामने फार के बड़ा सरल था अनपढ़ था पढ़ाई लिखे जानते नहीं थे ऐसे सिर्फ मधुपुरी व्यक्ति शरीर छोड़ने का दो दिन पहले हमको बोला कहले दादा हमारे घर में ये जो इतना सामान हो गया बोलो ये कहाँ से माया घुस गया बड़ा विपत्ति आ गया आप क्या करें दादा इसके लिए क्या करना चाहिए हम तो बहुत परेशान हैं हम क्या हुआ हम देखते हैं डिब्बा तो डब्बा ये सब आता है रहता है कोई कुछ दे जाता है एक्न कहते हैं ये माया है साधु के क्या जरूरत है ये सब ए साधु के लिए चाहिए दो रोटी चाहिए एक कपड़ा एक टुकड़ा कपड़ा चाहिए और क्या चाहिए? और, चाहिए और जो चाहिए वो माया है दादा हमारे घर में देखो माया घुस गया दादा हमारे घर आ देखो देखो कुछ नहीं है थोड़ा डिब्बा डब्बा थोड़ा है फेंको यहाँ हमारे सामने उठा उठा के सब फेंक रहे पटाख रहे हैं सब फिर वो दादा घर खाली कर दिया <laughs> उस समय उनका नब्बे साल उम्र लगभग दूसरा दिन ओ हम तो प्रेम सरोवर चले आए और दादा तो हमारा एकांत तो में रहते थे वहाँ फिर हमारे एक गुरु भाई था कदम्बी बिहारी रोज दोपहर के समय भागवत कथा प्रवचन करते थे और श्रोता एकजन वक्ता एकजन कोई और नहीं कोई तो है ही नहीं ऐ, सुनते थे जगदानंद बाबा वो कदम्बदास भी है हमारे गुरु भाई वो भी वृद्ध था थोड़ा सा भगवत कथा भगवत अध्ययन करते थे सुनते थे सुना रहे हैं, बोलते हैं, दादा तुम सुना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है हम थोड़ा सो जाए हाँ अच्छा ठीक है दादा तुम सोते सोते सुनो हाँ हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मैं सो रहा हूँ सोते सोते सुन रहा हूँ हाँ, ओ कथा कह रहे कथा कह रहे दादा तुम सुन रहे हो अरे दादा का कोई आवाज नहीं अरे कौतम बोधा ऐ जगदानंद बाबा तुम सुन रहे हो अरे आवाज नहीं आके देखते बाबा चले गए चले गए चले गए कैसे संतो एकदम अनपढ़ गमार थे अपने भौतिक जीवन में अनपढ़ पढ़ाई लिखाई किया नहीं कभी कल नाता नहीं था लेकिन इतना अनिष्ठा इतना बैराग इतनी निष्ठा बैराग हमने कम देखा है है ना? एक बार हाथ टूट गया गिर करके तो किसी ने कहा आपको हाथ ठीक करने के लिए थोड़ा आगरा जाना पड़ेगा तो बोला हम ब्रज छोर के नहीं जाएंगे हाथ टूट जाए कुछ भी हो जाए हम ब्रज छोर के नहीं जाएंगे गए नहीं हाथ टूटा ही रह गया ऐसा ऐसा वो शिकार है ब्रज छोर के गए नहीं ऐसे ब्रज निष्ठा है ना तो संत जो है ना ये संत जो है ना ये विपत्ति में संपत्ति देखते हैं संपत्ति में विपत्ति देखते हैं ये संत का विशेषता जैसे भी मिल जाए जद्रंतुष्ट दंधातीत तो तो सिद्ध सिद्ध कृत्य निबद्ध थे जैसे मिल जाए उसी में संतोष दंधातीत हर्ष विषाद मानव मन विम्सरा कोई मत्सता नहीं सिद्ध सिद्ध कृत्य निबद्ध थे कोई काम कर रहे हैं सिद्धि शि� होगी कि नहीं होगी उससे कोई मतलब नहीं है उसके लिए कोई बंधन नहीं वो सदा मुक्त हो तो ये संत का एक विशेष गुण है किसी से मांगते नहीं हाथ पसारते नहीं किसी भी अवस्था में हा आदि आएगी विपत्ति आएगी आएगा नहीं ऐसे नहीं है हर जीवन में आता है लेकिन साधु जो है जो भगवत शरणा कर साधु माने ये नहीं आप ये मत समझना साधु माने जो डोर कॉपिट लेकर के जंगल पहुंच गया वो साधु है ऐसा नहीं समझना ये तो साधु है लक्षण से ये तो साधु है साधु होता है हृदय अंतकरण पोशाक नहीं रहने स्वी वो एक परम संत हो सकता है परम शांत हो सकता है गृहस्थ में रह करके भी उसके भीतर में अगर कामना वासना है नहीं कोई जागतिक दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति है नहीं भगवत चरण में समर्पित है और जद्रृश छला वो संतुष्ट दंधाति विमर्श जैसे मिल जोशी में संतुष्ट रूखा मिला सुखा मिला नहीं मिला कभी घृतघ्यू घना कभी मुठ्ठी भर चाना कभी मुठ्ठी भी माना ये समाना साधु जाना <laughs> यह साधु है ना हम जैसे थोड़ी है तो साधु का ही एक लक्षण है, है? सदा संतोष और अपरिग्रह परिग्रह करते नहीं है परिग्रह सुनो तो वासुदेव दत्त तो कभी मांगते नहीं है परिग्रह सुन है महाप्रभु तो देखते आज मांग रहे हैं आश्चर्य जो बात है जिसको कितना बार कहे है वसुदेव कुछ मांगो कुछ मांगो तुम्हारे गुजारा कैसे होगा मांगने के लिए तैयार नहीं प्रभु आपकी खूब कृपा है आपकी खूब कृपा है ए, अगर इस हृदय में तुम्हारे चरण कमल में हमारी भक्ति है तो सब है अगर भक्ति नहीं है और सब है तो ये सब बंधन का कारण मन आपके चरण में रहना चाहिए कैसे भी हो तो हमारे लिए सब ठीक है सब अच्छा है इसीलिए हमारे महाप्रभु पूछते थे कैसे कृष्णभक्ति है तो हम लोग जैसे पूछते हैं तुम कैसे हो <coughs> महाप्रभु ऐसे नहीं पूछते कैसे कृष्ण भक्ति है तो मैंने अगर कृष्णभक्ति है तो तुम अच्छे हो अगर नहीं है तो तुम ठीक नहीं हो ये कहना है हम लोग कहते तुम कैसे हो अरे तुम कैसे हो कैसे होगा मान भगवान चरण में नहीं है कृष्ण रंग में रंगा नहीं राधाराणी के रंग में रंगा नहीं और सब कुछ है तो क्या अच्छा है वो तो बुरा ही बुरा है ए? उसके लिए क्या मंगल है तो अमंगल है अमंगल है इसीलिए महाप्रभु ये नहीं कहते थे अपने पर्षदों को जब आते थे कैसे हो ये नहीं कैसे है कृष्ण भक्ति है तो हाँ प्रभु आपकी कृपा है ऐसे मानी कृष्ण भक्ति है तो तुम ठीक हो नहीं है तो बेकार तुम ठीक नहीं हो सब बेकार है वासुदेव तो दत्त तो कह रहे प्रभु हम तुमसे एक प्रार्थना करते तुमसे मांगेंगे मतलब बताओ बताओ महाप्रभु देखते हैं कभी मांगा नहीं या मांगना चाहते हैं क्या मांगना चाहते हैं क्या चाहिए बताओ बताओ बताओ बता। मतलब तुम दोगे तो बोलो बोले क्यों नहीं देंगे है? बोलो न मैं ये चाहता हूँ देखो प्रभु ये जो जीव जगत है ना अनादिकाल से बहिर्मुखता दोष के कारण इंद्रिय भोग में लिप्त होने के कारण अनादिकाल से नाना ना प्रकार अपकर्म कुकर्म पाप कर्म करते करते कितना पाप राशि ये सब नरक भोग रहे हैं इनके उद्धार के लिए हम तो कुछ देखते नहीं है प्रभु हाँ तो बताओ क्या करना चाहिए ना मैं ये चाहता हूं प्रभु ये समस्त जीवों का पाप हमको दे दो हम अनादि काल के लिए हम नरक भोगेंगे और सब जीव को तुम उद्धार कर दो ये सब मुक्त होके तुम्हारा चरण कमल प्राप्त करके वो आनंद धाम पहुंच जाए ये सब का पाप हमको दे दो ये शब्द तो भगवान भी कह सकते हैं उनके सृष्टि है नरक भी उनके सृष्टि स्वर्ग भी, भी उनकी सृष्टि मुक्ति भी उनकी दासी तो सभी तो भगवान मै चार मैं तथम इधंग सर्वंग जगत अवभक्त मूर्ति ना अवभक्त रूप में समस्त जगत चराचर व्याप्त माय हूँ मतअपरतरंग नान्य दोस्ती धनंजय मई सर्विदम प्रोत्तम सूत्र मणिगण मैं मत अपर तरंग नान्य हमसे पढ़े और कोई तत्व तो, कोई वस्तु पदार्थ तो है ही नहीं मैं ही हूँ में। नहीं। धागा में जैसे मुनि समूह शुम, ग्रथित रहता है एक माला रूप में बन जाता है भीतर में एक धागा रहता है ना धागा नहीं रहने से माला ग्रथित माला होना संभव नहीं है तो ऐसे सब वस्तु पदार्थ के भीतर मैं ही सूत्र रूप में विद्यमान हूं अहम सर्वस्व प्रभाव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मांगुदा भाव समित हमारे द्वारा सब कुछ प्रवर्तित होता है तो भगवान के उनके, उनके, उनके, उनके दया नहीं होता है ये शब्द तो भगवान के लिए कोई कष्ट ही नहीं भगवान तो चाहे तो मुक्त तो कर सकते हैं ये भक्त का विशेषता भक्त में ये विशेषता जिस कारण भक्त की ये गुरुा भक्त के भीतर ये दया ये देख करके भगवान गदगद हो जाते हैं आह भक्त में इतनी दया तो कहते हैं अहंग भक्त पड़ा अधीन हो जश तंत्री बुद्धि जो ऐसे भक्त को देने लायक हमारे पास कुछ है नहीं मैं देना चाहता हूं ये लेना नहीं चाहता है इतने निष्प्रिय निलिप्त तो कोरोना से भरा हुआ है जगत जीव का कष्ट देख करके उसके दया चित्त होकर के उसके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं जो भगवान के लिए कोई मामला नहीं है दृष्टि मात्र ही वो सब कुछ कर सकते हैं उद्धार कर सकते हैं ये कोरोना वैशिष्ट भक्त में है ये वैशिष्ट विशेषता है ना तो ये भक्त में ये विशेषता है ना करुणार्ध चित्त अनंत गुण की स्रोत है भगवान में भगवान से ही समस्त कुछ प्रवर्तित होता है कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकल संचारी कृष्ण भक्त जो होता है उनके भीतर समस्त कृष्ण के गुण जो संचारित होता है तो वो तो कृष्ण से संचारित होता है तो ये कौन सा वैशिष्ट है जिससे भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीन अधिनता कौन स्वीकार करते हैं जो बड़े हैं छोटे उनके अधीन अधीनस्थ हो जाते हैं ना बड़ा कभी छोटे के अधीनस्थ थोड़ी होता है तो भक्त में कौन सा ही विशेषता भगवान अधीन हो जाते हैं अहं भक्त पड़ा अधीन तो भगवान ये भक्त की ये विशेषता देखकर के भगवान सोचते हैं मैं तो कुछ दे नहीं पाया ऐसे भक्त को तो हमने कुछ दे नहीं पाया आ, मैं अनंत उठी ब्रह्मांड नायक आ, लेकिन हमारा भक्त को मैं कुछ दे नहीं पाई चाहता ही नहीं है देने से भी लेना नहीं चाहता है हम देना चाहते हो लेना नहीं चाहते नहीं नहीं बबू कुछ नहीं चाहिए तो भगवान तो भगवान ठीक है जब कुछ नहीं चाहते हो तो मैं अपने आप को समर्पण कर देता हूं लो तुम हमको ले लो अधिन तो हो जाते हैं अधीनता शिकार कर लेते हैं अंग भक्त पराधीन ऐसा थोड़ी हम जैसे भक्त लोबीलाल जी भक्त <laughs> वश्वता भगवान की सबसे चमत्कृति गुण है ना तो वैष्णव में संत में ये विशेषता जो संत दैर्ध चित्त हो करके किसी का दोष देखते ही नहीं भक्त <laughs> में यह विशेषता भक्तों किसी का दोष देखते नहीं गुण देखते हैं और साधारण हम जैसे मनुष्य में ये विशेषता दूसरे का गुण देखते नहीं दोष देखते हैं अपना दोष देखते नहीं है अपना गुण देखते हैं विपरीत अपना गुण देखते हैं हमारे अंदर ये है ये तो इनमें है ही नहीं ऐसा हम बड़े भजनंदी है हम बड़े ऐसे हैं इसमें तो है नहीं अपना गुण देखते हैं अपना दोष देखते नहीं दूसरा का दोष गुण देखते नहीं दोष दिखते हैं ये तो ऐसा है ये तो ऐसा है ये तो ऐसा है संत तद विपरीत अपना दोष दिखते हैं अपना गुण दिखते नहीं है दूसरा का दोष दिखते नहीं दूसरा का गुण दिखते हैं विशेषता <laughs> वह है संत है ना तो ये संत विश बा एक साल उम्र है अपना निजी आश्रम है नहीं कितने तो राज राजा महाराज जैसे रह सकते हैं कितना कष्ट करके में पड़ा रहता है नहीं, मन नहीं लगता है कहीं घूम फिर के हमको कृपा करने के लिए चलो उसको पापी को उद्धार करो दुष्ट को शोधन करो बाबा आ जाते हैं <laughs> आ जाए हैं मन नहीं लगता है छोड़ जाए तो वो झोकड़ी में पड़े रहते इतना कष्ट करके बोलो खाना नहीं पीना नहीं कोई वस्तु नहीं कोई सेवक नहीं जय जय श्री राध आज तो सिद्ध बाबा का जीवन चरित आलोचना करना था लेकिन सिद्ध बाबा तो चला गया अब आ गया ये सन्तु का करुणा देख करके मन में कहने का मन हो गया चलो काल काल सीधे बाबा का आलोचना करें। देखो ये बाबा कहते हैं हमको शरीर के द्वारा कोई कष्ट देता है प्रहार करता है वाणी के द्वारा कठोर शब्द प्रयोग के द्वारा हमको कष्ट पहुँचाता है हम क्या करें गीता में कहते हैं जासमान नदी, नदी जत लोगो लोकान्न उदीजे उद्दीजते चर्षमस भयद बेगर मुक्त जस समय प्रियो जासमान न उद्दीजते लोको लोकान्न उद्यजते च हर्षमस भयद बेगर मुक्त जस समय जो तो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं कायमन वचन से किसी भी अवस्था में कायमन वचन शरीर के द्वारा प्रहार करना कठोर शब्द के द्वारा चित्त को दुखी करना मन के द्वारा उसके अमंगल चिंतन करना ये तीन प्रकार हैं तो कायमन वचन से किसी को उद्वेक नहीं देते हैं चशपन्न उद्य लोगों लोकान्न उदयत चज लोकान, लोकान मन दूसरे के द्वारा भी स्वयं उद्विघ्न नहीं होते हैं ये कैसे संभव ठीक है हम किसी को दुखी नहीं दुख देंगे नहीं काय वचन से इतना तो हम कोशिश कर सकें होना संभव नहीं फिर भी हम कोशिश करेंगे लेकिन भाई कारण हमको कष्ट दे रहा है दुखी कर रहा है हमको प्रहार कर रहा है कुछ भी कर रहा है उसमें हमको उद्वेग नहीं होना चाहिए उद्विघ्न नहीं होना चाहिए ये कैसे संभव हमको डंडा मार दिया आराम उद्वेग नहीं हमको कष्ट नहीं होगा अकार अकारण हमको गाली दे दिया तो हमको कष्ट नहीं होगा होना नहीं चाहिए ऐसे कैसे संभव तो बोलते हा संभव कैसे संभव संभव है ये समझना चाहिए रामचरितमानस में एक शब्द है ना कोई काउ के सुख दुख दाता निज कृत कर्म सब फलभुक प्राता कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं निज कृत कर्म ही सुख दुख का कारण है।, है इसमें जो श्रीमद भागवत पुराण में भी है जो भिक्षुक गीत में ब्राह्मण था बड़ा कष्ट पाया बड़ा धन संग्रह किया अंतिम वृद्धावस्था में सब धन संपत्ति लूट ले गया चोर ने कुछ ले गया अपने जन ले गया ऐसा करके वो ऐसे क्या करेंगे मजबूर हो करके साधु बन गया सन्यासी हो गया सन्यासी होकर के कितना कष्ट खूब दुखी हो गए इतने दुखी हो गए बहुत धन संपत्ति इकट्ठा किया था सब कुछ चोर ले गया कुछ तो परिजन ले गया ठक के ले गया आ, ऐसा करके उनको एकदम वृद्धा बसता है फिर दुखी होकर के साधु हो गए साधु होकर भी करके भी उसको शांति नहीं चैन नहीं बच्चा लोग पीछे पड़ जाता है कोई झोली खींच लेते हैं कोई शरीर में थूक देता है कोई धक्का मारता है और मौन होते मौन हो गए अरे ये दुष्ट है ये भीतर भीतर बात नहीं करने का ढोंग करता है वस्तु तो में ये ऐसा नहीं है ऐसा करके उसको बात करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उस समय श्रीमद् भागवत पुराण में है जे वस्तु तो में सुख दुख का कारण क्या है, है? दुख का कारण क्या है क्या प्रारब्ध है क्या संस्कार है? है क्या माया है क्या काल है नामर नित्त विमान है ना क्या है इसे अच्छी तरह से इसको विचार किए है है ना तो कोई किसका सुख दुख का कारण नहीं है निज कर्म ही कारण है हम किसी को दुखी किए है कभी कोई जन्मांतर में वो दुख हम पा रहे हैं एक माध्यम है ये हमको दुखी कर रहा है ये नहीं वो हमारे कृतकर्म हो कोई सुखी कर रहे कोई हमको कुछ दे रहे है को आदर वो नहीं किसी जन्म में उसका लेन देन है हमको वो दे रहे हैं कारण कारण हमारे कृत कर्म है हैं। तो ऐसे जानकर के वो अपना निजी के कर्म तो जानकर के जो ये तो मैं ही कारण हूं जानकर के किसी को दोषी नहीं समझते जो ये कारण नहीं कारण मैं हूं ना कोई कहू सुख दुख दाता निजी कर्म सब फल भोग है ऐसे जानकर के मन को शांत रखना चाहिए कोशिश करना चाहिए ये कारण नहीं कारण मैं ही हूँ कर्म ही कारण है ठीक क्या वो जगह छोड़कर क्या चले जाएंगे चले जाओगे क्यों वहीं रहना है जहाँ जाओगे तुम्हारा कर्म तो साथ जात जाएगा ना हमारा ये नसीब तो आगे आगे जाएगा ना ये तुम कैसे समझ रहे हो गे हम जहाँ यहाँ छोड़ हम चले जाएंगे वहाँ हमारे लिए शांति का आलय हमारे लिए तैयार है जाने से समस्त दुख से निवृत्त हो करके हम एकदम परम शांति पद प्राप्त करेंगे स्वप्न मत देखना स्वप्न मत देखना ये सब ठग है ऐसा बुद्धि बिगड़ जाए है ऐसा नहीं है तुम्हारे कर्म शास्त्र शायद ऐसे भी हो सकता है इससे भी खराब स्थिति हो सकता है, है? क्या समझते हो जब तुम से निकल जागे बाहर जागे तो कोई बस कोई चिंता नहीं एकदम पूर्ण शांति ऐसा होता नहीं उसी को सहन करो प्रभु ही कारण है प्रभु ही कारण जानकर के प्रभु के शरण में रहना जो करते हैं प्रभु करते हैं जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं प्रभु हम तुम्हारे शरण में है बस इसीलिए रविन्द्र टाइगर एक सुंदर प्रार्थना किए हैं दुखे मरे शांतना दोर प्रार्थना दुखे जान करो ए नार्थना जान ना करी भय बड़ा सुंदर धीरे से साधु संसार ही थे, ऐसे ऐसे थे लेकिन नोबेल प्राइज प्राप्त किया शब्द दुखे अगर हमारे जब दुख होता है जब उस समय तुम आके हमको सांना दो यह मेरी प्रार्थना नहीं तुम इतनी कृपा करो दुख को मैं दुख विजय प्राप्त कर सकूं यार विपदे मरे रखा करो ये नहीं मोरू प्रार्थना मेरी यह प्रार्थना नहीं विपत्ति के समय तुम आके हमको रक्षा करो विपदे मरे रखा करो ये नहीं मोरे प्रार्थना देरी जाना ना को मैं ना मैं भय अनुकंपा जान कर के उसको मैं भय ना करू मैं उसके सामना करने के लिए तैयार रहूं मैं घबराऊ नहीं ये वीर साधक है ना जय गुरु जय गुरु जय